ब्लॉक की, की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुधा अनुपम की विज्ञान कविता डायनामाइट नोबल शब्द पढ़े कानों में पुरस्कार की याद दिलाए चलो आज, आज करते हैं चर्चा, चर्चा कैसे, कैसे ये अस्तित्व में आए नाइट्रोजन ग्लिसरिन बेहद खतरनाक विस्फोटक था जिससे जल चले जल के आगे कोई न संकट मोचक था मिस्टर अल्फ्रेड नोबल जी ने ढक्कन ऐसा बना लिया जिसने नाइट्रोजन ग्लिसरिन पर अंकुश अपना लगा लिया आज भी विस्फोटक के ऊपर ढक्कन ही तो लगते हैं, जिनके खुलने के बाद ही विस्फोटक सब फटते हैं। नाइट्रोजन गिन बी आसानी से न मानी यदा कदा फिर फटकर इसने रखी जारी मन मानी ड्राई सिलिका में नोबल ने विस्फोटक को डुबो दिया जो चाहे कर सकता मानव बुरी बला को बता दिया सन 1866 में फिर डायनामाइट का जन्म हुआ उसके बाद जेल जिनाइट का दुनिया में आगमन हुआ ग्लिस्ट और गन कॉटन ऐसी जेल जिनाइट बनता था डायनामाइट से ज्यादा शक्ति ये विस्फोटक जनता था इन खोजों ने नोबल जी को इतना संपन्न बना दिया अपने नाम पर पुरस्कार का जज्बा उनमें जगा दिया जनक नाइट्रोजन के अस्ो सॉब थे नोबल की नजरों में जो कि एक तरह के हीरो थे उनकी खोज को नोबल जी ने अपनी का आधार कहा उनके जीवन यापन का फिर ता उम्र था खर्च सहा अभी आप सुन रहे थे सुधा अनुपम की विज्ञान कविता डायना माइट वाचक स्वर भारती परिमल